टेन ए एम संडे मॉर्निंग Radio Free Nashville एन रेडियो फ्री नेशफल के स्टूडियो से मैं पूजा हिंदी गानों के इस कार्यक्रम देसी याकाका में आपका स्वागत करती हूँ आप सुन रहे हैं डब्ल्यू आर एफ एन एल पी पासको वन ओ थ्री पॉइंट सेवन एंड वन ओ सेवन पॉइंट वन एफ एम रेडियो फ्री नेशल यू कैन ट्यून And there is a free app of Radio Free Nashville for your mobile devices. कभी कभी ना ये लिंक जो ऑनलाइन लिंक है वो काम नहीं करता तो having this app on your phone, it's a free app. It's very easy and convenient way to uh, listen to our program live. देसी जायका के सभी सुनने वालों को पूजा का प्यार भरा नमस्कार सबसे पहले हमारे सभी सुनने वालों को हिंदी कैलेंडर के हिसाब से नववर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएँ आप इस दिन को जिस भी नाम से मनाते हो, उत्तर भारत में चैत्र नवरात्रि सिंधी कम्युनिटीज़ को चिट्टी चांद कहती है महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा और साउथ स्टेट्स में इसको उगादी के नाम से कहते हैं और आपने इसको जिस भी नाम के साथ सेलिब्रेट किया हो मेरी तरफ़ से और देसी जायका की तरफ से आप सबको इस पावन दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज का हमारा ये देसी जायका का प्रोग्राम थोड़ा सा अलग है अलग कैसे वो ये कि यूजुअली हम लोग इस प्रोग्राम में ढेर सारे गाने लेकर आते हैं और अपनी बातों का ताना बाना उन गानों के चारों तरफ बुनते हैं पर आज आज मैं लेकर आई हूँ एक स्पेशल कहानी कहानी क्या एक जीवन यात्रा है ये और मैंने कोशिश की है कि गानों को उस कहानी के ताने वानों के साथ में बुनने की तो चलिए शुरू करते हैं ये कहानी है एक डॉक्टर दंपति की जिनको 2019 में भारत सरकार की तरफ से पद्मश्री के पुरस्कार से सम्मानित किया गया उनके पिछले तीस सालों के प्रयासों के लिए जो उन्होंने महाराष्ट्र के एक गाँव में रह उस क्षेत्र की प्रगति के लिए किए तो क्या है ये कहानी और किस तरह की उनकी जीवन यात्रा रही इस कहानी में हर तरह के एहसास आपको मिलेंगे और जब मैंने ये आर्टिकल पढ़ा था इनके बारे में पढ़ा था तो इट टस्ट मी सो डीप और मुझे लगा कि इन्होंने जो किया है इनके प्रयासों को हो सकता है कि आपने भी पढ़ा हो पर इट्स वर्थ इट अगर मैं यहाँ बैठकर कर आप सबके साथ इसको शेयर करूं तो चलिए अपनी कहानी को शुरू करते हैं तो इस कहानी की शुरुआत हुई कुछ ऐसे 1985 में एक यंग लड़के न, लड़के थे उनके नाम था रविंद्र कोले रविंद्र कोले एम की पढ़ाई कर रहे थे डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे थे उनके पिताजी एक रेलवे एम्प्लॉय थे और जैसे होता है ना कि जब आपका बच्चा एक सर्टन जगह पहुंच जाता है तो कैसे आपके मन में अरमान होते हैं कि भाई अब ये डॉक्टर बनके निकलेगा तो एक अच्छी प्रैक्टिस को सेटल करेगा नाम होगा पैसा होगा और इस तरह से इस तरह के जो सपने थे वो उनके पूरे परिवार जो रविंद्र कोहले थे इनके पूरे परिवार की आँखों में थे और ख़ास इनके पिता इनके जो इस तरह का मतलब ये जहाँ पहुँचे थे डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे थे उसको लेके उन्होंने बहुत सारे सपने सजाए थे तो क्या जो इनके परिवार और पिता ने सपने देखे थे इनके भविष्य को लेकर इनकी डॉक्टर की पढ़ाई के बाद वो किस तरह से मुड़े या कैसे साकार हुए ये बताती हूँ आपको इस गाने के बाद सुनिए सूरज कहू या चंदा तुझे दीप कहू या तारा मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा तुझे सूरज कहू या चंदा तुझे दीप कहू या तारा मेरा नाम करे जग में मेरा राज दुलारा मैं कब से तरस रहा था मेरे आंगन में कोई खेले नन्ही सी हंसी के बदले मेरी सारी दुनिया ले ले तेरे संग झूल रहा है मेरी पाँव में जग सारा मेरा नाम तेरे गाराशन जग में मेरा रा तुझे सूरज कहू या चंदा तुझे दीप कहू या तारा मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा अल्लाह तुझे दीप क्या तारा मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा मेरे बाद भी इस दुनिया में दिंदा या चंदा, तुझे कहूं, या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा मेरा नाम करेगा रोशन इस गाने में एक पिता के दिल के जज्बात को कितनी सुंदरता से उभारा गया है बयान किया गया है ये गीत था 1969 की फिल्म एक फूल दो माली से बोल प्रेम धवन के संगीत रवि का आवाज़ मन्ना डे और पर्दे पर ये फिल्माया गया था बलराज साहनी पर तो बात हो रही थी रविंद्र कोले की जिन्होंने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर से एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी कर रहे थे जो वो और उनके पिता और उनका परिवार आँखों में ये सपना सजाए हुए था कि अब रविन्द्र पढ़ाई के बाद एक प्रैक्टिस इस्टेब्लिश करेंगे जिससे उनके परिवार को और उनको नाम और पैसा दोनों मिलेगा पर रवीन्द्र कोले के मन पर तो कुछ और ही रंग चढ़ा हुआ था अपने एमबीबीएस की पढ़ाई के दौरान उन्होंने मतलब जहां उनका कॉलेज था उसके आसपास कई सारी लाइब्रेरीज थीं और उस वक्त उन्होंने गांधी जी और विनोवा भावे की आइडियोलॉजीज़ पर लिखी गई बहुत सारी किताबें पढ़ी और उन आइडियोलॉजीज़ का रविंद्र के मन पर बहुत बहुत गहरा प्रभाव पड़ा उन्होंने ये डिसाइड किया कि जो स्किल उन्होंने सीखी है जो डॉक्टरी उन्होंने सीखी है पर उसका उपयोग वो धन कमाने के लिए नहीं दूसरों की सेवा करने के लिए करेंगे इट इज़ अ बिग डिसीज़न आगे क्या हुआ और उन्होंने अपने इस डिसीजन को आगे कैसे इम्प्लीमेंट किया बताती हूँ आपको इस गाने के बाद पे हो किसी का दर्द मिल सके तो ले किसी के वास होते 23 किसी और के चेहरे पर मुस्कुराहट सजाना यही ख्वाब बन गया था रविंद्र जी का भी और इसी गाने की तरह वो भी चल पड़े थे अपनी एक अलग राह पर ये गीत जो अभी हमने सुना ये था नाइनटीन फिफ्टी नाइन की फ़िल्म अनारी से बोल हसरत जयपुरी संगीत शंकर जयकिशन का आवाज़ मुकेश और पर्दे पर राज कपूर तो गाने से पहले हम आपको बता रहे थे कि किस तरह डॉक्टर रविंद्र ने डिसाइड किया था कि वो अपनी एमबीबीएस की डिग्री का इस्तेमाल धन कमाने के लिए नहीं बल्कि ज़रूरतमंदों की सेवा के लिए करेंगे पर अब सवाल ये था कि इस काम की शुरुआत कहाँ से की जाए कई बार ऐसा होता है ना कि हम अगर किसी की मदद करना चाहते हैं तो भाई थोड़ा बहुत रुपये पैसे निकाल के दान कर दिए पर इसके भी अपने अपने लेवल्स होते हैं तो वो जिस तरह की सेवा करना चाहते थे वो आसानी से कहीं भी कर, अपना खुद मज़े की और आ, आराम की ज़िंदगी व्यतीत करते हुए हो जाए ऐसा इस ख्याल से थोड़ा एक और ऊपर सोचा था उन्होंने उन्होंने सोचा था कि वो वाकई में तन मन धन से सेवा करेंगे तो इसके लिए वो एक अप्रोप्रिएट जगह चाहते थे जहाँ वाकई उनकी सेवाओं की ज़रूरत तो वो जब जगह की सर्च कर रहे थे तो उनकी इस समस्या का समाधान भी एक किताब के जरिए मिला वो किताब थी डेविड वार्नर की लिखी वेयर देयर इज नो डॉक्टर उस किताब के कवर पेज पर एक चित्र बना हुआ था जिसमें चार लोग एक पेशेंट को लेके जा रहे हैं और उसके नीचे कैप्शन लिखा था नियरेस्ट हॉस्पिटल थर्टी माइल्स अवे जब डॉक्टर रविन्द्र कोहले ने इस कवर पेज को देखा तो उन्होंने सोचा कि मैं ऐसी जगह चुनूंगा जहाँ के लोगों को किसी भी प्रकार की मेडिकल फैसिलिटी के लिए काफ़ी दूर जाना पड़ता हो और आसपास उनके लिए ऐसा कुछ ना हो और इसके लिए उन्होंने चुना बैरागढ़ नाम के एक सुदूर छोटे से गांव को जो मेल घाट महाराष्ट्र में था <laughs> इतनी दूर था जब मैंने सुदूर कहा और उसको लंबा खींचा तो आपको मैं बता दूँ कि मैंने ऐसा क्यों किया वो इतनी दूर और इंटीरियर का गांव था कि जहाँ तक आखिरी बस या कोई भी तरह का ट्रांसपोर्ट जाता था उसके बाद उस गांव तक पहुँचने के लिए 40 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था मतलब कि अगर उस गांव में कोई बीमार पड़े तो उसको डॉक्टर तक लाना इसका मतलब है 40 किलोमीटर उसको लेकर आना जहाँ वो पहली बार डॉक्टर उसको देख सके तो सोच कर देखिए उस इंसान की कर्तव्य निष्ठा को और उसकी भावना को उस ये कहानी अब अभी तो शुरू हो रही है वहाँ पहुँच बैरागढ़ पहुँच उनको किस तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ा इसके बारे में बताती हूँ इस गाने के बाद चल के चल के ना तेरा मेला पीछे छोता रानी चल के चल के चल के चल के तेरा मेला पीछे छूता रारी चल के चल अकेला और इसी ख्याल के साथ चल दिए थे डॉक्टर रविंद्र कोले बैरागढ़ नाम के गांव की तरफ जहां उन्होंने ये डिसाइड किया था कि अब वो अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे तो बैरागढ़ एक ऐसी जगह थी जहां अगर हज़ार बच्चे साल में पैदा होते हैं तो 200 बच्चे अपना पहला जन्मदिन नहीं देख पाते थे बेरोज़गारी और गरीबी से घिरे उस इलाके में निमोनिया डायरिया बहुत कॉमन बीमारियां थीं जब डॉक्टर रविंद्र ने अपने निर्णय को वहां और वहां के हालात की चर्चा अपने एक प्रोफेसर से करी और उनसे इस बारे में बताया कि क्या वो सोच रहे हैं वहां जाकर वहां के लोगों की मदद करने के लिए तो उनके प्रोफ़ेसर ने उन्हें कहा कि भाई आप ऐसी जगह आप इतने बड़े कई गांवों के बीच में अकेले डॉक्टर होंगे आपके पास सुविधाएं भी बड़ी कम होंगी तो ऐसी जगह जाने के लिए आपको दो तीन चीज़ों में महारत हासिल करना बहुत ज़रूरी है वो दो तीन चीज़ें क्या थीं उनके प्रोफेसर ने उन्हें कहा कि सबसे पहले तो आपको एक नॉर्मल डिलीवरी कराना बच्चा पैदा करना आना चाहिए बिना सोनोग्राफ़ी के और बिना किसी ट्र, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की सुविधा उपलब्ध हुए दूसरी चीज़ कि आप जिस इलाके में जा रहे हैं वहाँ एक्सरे मशीन तो छोड़िए दूर दूर तक कोई डॉक्टर नहीं है तो आपको ये आना चाहिए कि बिना किसी एक्सरे की सुविधा के आप निमोनिया डायग्नोस कर पाएँ और उसका इलाज कर पाएँ तीसरी चीज़ उन्होंने कही क्योंकि वहाँ डायरिया कुपोषण और गरीबी की वजह से डायरिया भी एक बड़ा कॉमन कारण था बच्चों की मौत का और लोगों की मौत का तो आपको उसको क्योर करना अच्छे से आना चाहिए ये टिप्स लेकर डॉक्टर रविंद्र कोले मुंबई गए छः महीने वहाँ रहकर इसकी उन्होंने एक ट्रेनिंग जैसी हासिल की इसको अध्ययन किया इसको सीखा और इसके बाद वो बैरागढ़ की तरफ रवाना हुए और वहाँ जाके उन्होंने अपना दवाखाना खोला अब भाई गांव वालों के पास कोई डॉक्टर तो था नहीं लेकिन फिर भी गांव वाले जैसे ना थोड़े रूढ़ीवादी जातिवादी थे तो थोड़े देवर लिटिल अप्रिहेंसिव कि पता नहीं कैसे क्या है लेकिन फिर भी बिकॉज वहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं था तो उन्हों उनके पास पहले दिन से ही मरीज़ आने लग गए मरीज़ आने लग गए डॉक्टर साहब ने अपनी फीस रखी थी एक रुपया जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि वो इलाका गरीब था बहुत बेरोज़गारी गरीबी और कुपोषण का शिकार था उन्होंने अपनी फीस रखी एक रुपया और वो भी वो यूज़ करते थे दवाइयाँ वगैरह खरीदने के लिए पहले दिन से ही उनके पास मरीज आने लगे लेकिन बहुत जल्दी डॉक्टर रविंद्र कोहले ने इस बात को महसूस किया कि क्योंकि वो अकेले डॉक्टर वहाँ पर हैं उनकी सिर्फ जो एमबीबीएस की पढ़ाई है ये काफ़ी नहीं है वहाँ के लोगों को जिस तरह के मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है सिर्फ एमबीबीएस की पढ़ाई के अनुभव पर वो ऐसा वहाँ उनके लिए नहीं कर पा रहे हैं उन्होंने बताया कि एक आदमी उनके पास आया जिसका करीब तेरह दिन पहले हाथ एक ब्लास्ट में उड़ गया था और वो उसकी कोई मदद नहीं करता है क्योंकि उनको सर्जरी नहीं आती थी और जिस तरह की मेडिकल अटेंशन उसे चाहिए थी ही डरिनो तब उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो आगे पढ़ाई करेंगे वो एमडी की पढ़ाई करेंगे तो क्योंकि वो हार मानकर रुकने वालों में से थे नहीं तो इन्होंने जब एमडी के लिए जाने का निश्चित किया और वो गांव से निकलने लगे तो ये बात है 1987 की दो साल वहाँ रहने के बाद तो गांव वाले बहुत दूर तक कई गांव आसपास के गांव वाले उन्हें गांव की सीमा तक छोड़ने आए जहां तक भी वो जा सकते थे और सबकी आंखों में आंसू थे आंसू इस बात के भी थे कि डॉक्टर साहब जा रहे हैं और आंसू इस डर के भी थे कि एक तो डॉक्टर आया था हमारे बीच और अब वो जा रहा है और पता नहीं अब वो कभी भी लौट के आएगा कि नहीं खैर डॉक्टर साहब को जो उनके तकलीफ़ थी उन्होंने वाकई दिल से महसूस किया और उनसे कहा कि मैं आपको वचन देकर जाता हूँ कि मैं वापस आऊँगा अपनी पढ़ाई करने के बाद वापस आऊँगा डॉक्टर साहब रुके नहीं वो गए और उन्होंने अपनी एमडी की पढ़ाई शुरू करी आगे एक बड़ा अच्छा सा प्यारा सा मोड़ आने वाला है कहानी में आपको बताऊँगी इस गाने के बाद सुनिए जाना नहीं और डॉक्टर रविंद्र कोहले वाकई में नहीं रुके ये गाना था फिल्म इम्तहान से संगीत लक्ष्मीकांत त्या लाल का आवाज़ किशोर कुमार की और पर्दे पर थे विनोद खन्ना आज हम सुन रहे हैं एक कहानी जिसमें अभी तक से डॉक्टर कोहले जो एमबीबीएस की पढ़ाई के बाद जिन्होंने निश्चय किया कि एक वो रिमोट गाँव जो है महाराष्ट्र का मेलघाट जिले में जहाँ लोगों को दूर दूर तक मेडिकल की सुविधा उपलब्ध नहीं है वहाँ जा वो अपनी डॉक्टरी प्रोफेशन को दूसरों की सेवा के लिए उपयोग करेंगे वो वहाँ जाते हैं और जब वहाँ के लोगों की वो मेडिकल नीड्स देखते हैं तो वो डिसाइड करते हैं कि मैं वापस जाकर अपनी एमडी की पढ़ाई पूरी करके लौटूँगा और इसी दौरान जब वो शहर में होते हैं अपनी एम की पढ़ाई कर रहे हो ख़त्म कर रहे होते हैं तो वो सोचते हैं कि अब यही वक्त है कि अगर मैं शादी करना चाहता हूं तो मैं कर मतलब अपना कंपेनियन साथ लेके जाता हूं वरना शायद मैं मुझे इसके बाद वक्त ना मिले तो वो अपने लिए एक सच्चा जीवन साथी ढूंढने की तलाश शुरू करते हैं वो सच्चा जीवन साथी जो हर मोड़ पर उनका साथ दे सके एक ऐसा जीवन साथी जो उनकी आइडियोलॉजीज़ को समझे जो उनके जीवन जीने के तरीके के साथ इत्तेफाक रखता हो तो इसके लिए उन्होंने कुछ शर्तें रखी वो शर्तें क्या थीं ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग है वो शर्तों के बारे में मैं आपको बताती हूँ इस गाने के बाद पहले सुनते हैं ये गाना और फिर जाइएगा नहीं वो शर्तें इतनी मतलब इंटरेस्टिंग है कि आप सुन के बरबस मुस्कुरा पड़ेंगे आपने आज तक ये ना सुनी होंगी सुनिए के हर मोड़ पे मिल जाएंगे हम सफर जो दूर तक साथ दे उसी को नजर जीवन के हर मोड़ पे मिल जाएंगे हम सफर जो दूर तक साथ दे अपना छोटा सा घर जीवन के हर मोड़ पे मिल जाएंगे हम सफर जो दूर तक साथ दे साथी को नजर तो बिल्कुल यही ख्याल थे कुछ डॉक्टर रविंद्र कोले के जो अपने लिए एक सच्चा जीवन साथी तलाश कर रहे थे ये गाना जो अभी आपने सुना ये था 1979 की फिल्म झूठा कहीं झूठा कहीं का म्यूज़िक आर बर्मन, किशोर दा और आशा भोसले की आवाज़ पर देे पर ऋषि कपूर नीतू सिंह के साथ तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि डॉक्टर रविंद्र कोहले को एक सच्ची कंपेनियन की तलाश थी और इसके लिए उनकी कुछ बड़ी स्पेसिफिक सी शर्त थी आपने इससे पहले बड़ी सारी शादी वाली शर्तें सुनी होंगी लड़की गोरी काली छोटी लंबी नौकरी वाली बिना नौकरी वाली इस पर पर्टिकुलर पेशे वाली ऐसी कई शर्तें सुनी होंगी पर अब मैं आपको बताती हूँ डॉक्टर रविंद्र कोहले ने अपनी जीवन संगनी के लिए क्या शर्तें रखी उनकी पहली शर्त थी कि लड़की को चालीस किलोमीटर पैदल चलने में कोई आपत्ति ना हो अब ये चालीस किलोमीटर का नंबर कहाँ से आया तो भाई बैरागढ़ के लिए जहाँ तक आखिरी बस जाती थी वहाँ से लेकर गांव तक पहुँचने के लिए 40 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था तो ये डॉक्टर साहब की पहली शर्त थी कि उनकी जीवन संगिनी वो लड़की बनेगी जिसको ये 40 किलोमीटर का पैदल सफ़र करने में कोई आपत्ति ना हो दूसरी शर्त उन्होंने दूसरी शर्त ये रखी कि जिस भी लड़की से वो शादी करें उससे पाँच में करी गई शादी से कोई आपत्ति ना हो अब ये पाँच रुपये वाली बात कहाँ से आई क्योंकि उन दिनों रजिस्ट्रेशन रजिस्टर्ड शादी रजिस्टर्ड शादी जो आ, कोर्ट में होती है उसको करने की फीस पाँच रुपये थी तो वहाँ से ये बात आई कि भाई सिर्फ पाँच रुपये में एक रजिस्टर्ड शादी होगी कोई तामझाम नहीं होगा और अगर ये बात मंजूर है तो वेल एंड गुड तीसरी शर्त तीसरी शर्त थी कि जो भी लड़की उनसे शादी करेगी वो चार सौ महीने में ही उसको घर चलाना होगा अब ये चार सौ महीना कहाँ से आया भाई डॉक्टर साहब की सभी शर्तों के पीछे बड़े अच्छे अच्छे लॉजिक थे तो ये कहाँ से आया क्योंकि डॉक्टर साहब अपने हर मरीज से एक रुपया लेते थे फीस में और अमूमन चार के करीब मरीज़ देखते थे पूरे महीने में तो उनकी पूरी कमाई महीने की हुई चार तो वहाँ से आया कि जो भी लड़की उनकी पत्नी बन कर जाएगी उसे 400 रुपए महीने में घर चलाना आना चाहिए और चौथी शर्त चौथी शर्त कि अगर ज़रूरत पड़ी सिर्फ अपने लिए नहीं अगर किसी दूसरे के लिए भी ज़रूरत पड़ी तो वो भीख मांगने को भी तैयार होनी चाहिए <laughs> थीना शर्तें थोड़ी अजीबो स्पेसिफिक सी पर भई इसी तरह का जुनून चाहिए कुछ अलग सा काम करने के लिए जो डॉक्टर रविंद्र कोले में था और एक सच्ची जीवन संगनी के लिए भी वो वही सब चाह रहे थे जो उनके नज़रिए को समझ पाए तो करीब इस चक्कर में इन शर्तें काफ़ी गंभीर थी ऑलमोस्ट सौ लड़कियां देखने के बाद भी उन्हें अपने मन का मीत ना मिला माने जो उनके आदर्शों को कदम से कदम मिला समझ सके और चल सके तो क्या उन्हें ऐसी जीवन संगनी मिली कहा मिली और कैसे मिली बताती हूं आपको इस गाने के बाद नहीं घर में मन में रधर दी पर और कभी अंबर में उसको ढूंढा हर नगर में हर नगर में गली गली देखा नया नहीं बात हो रही थी डॉक्टर साहब की शर्तों की और उनको उनके मनपसंद का साथी मिला कि नहीं हमारे एक अज़ीज़ दोस्त और लिस्नर ने ये क्वेश्चन पूछा है कि ये बात समझ नहीं आई कि चार सौ वो एक रुपया लेते थे मरीजों से अपने उनके इलाज के लिए और कैसे उन्होंने ये शर्त रखी कि चार सौ में घर चलाओ तो मतलब वो पैसा घर चलाने की तरफ जा रहा था या दवाई खरीदने में वेल well, उस आर्टिकल में जो मैंने पढ़ा था उसमें था कि नए पेशेंट से वो दो रुपये लेते थे और उसके बाद अगर वो दोबारा दिखाने आते रहते थे तो एक रुपये तो शायद मतलब उन्होंने ये शर्त रखी थी अब चार से कम में भी हो सकता है कि उनकी पत्नी को घर चलाना पड़ता लेकिन थोड़ा आ, जो भी उन्होंने सोचा हो पर उन्होंने ऐसी शर्त रखी थी तो ये कि कुछ हिस्सा उनको घर चलाने में पैसे के लगेंगे और कुछ हिस्सा दवाइयाँ ख़रीदने में खैर तो अभी तक हमने सुना कि किस तरह अभी तक वो अपने मनपसंद साथी को ढूंढ नहीं पाए थे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं थोड़े से अनाउंसमेंट है कम्युनिटी अनाउंसमेंट और उसके बाद मैं बताऊँगी कि हाउ डज हाउ डिड ही फाइंड द परफेक्ट टाच फॉर हेम तो आप सुन रहे हैं रेडियो फ्री नेशनल विच इज़ अ कम्युनिटी रेडियो एंड रन्स ऑन सपोर्ट ऑफ लिसनर्स जस्ट लाइक यू आज रेडियो फ्री नेशनल का बर्थडे बैश है um, यादजू ब्रूरी में फ्रॉम 5 पीएम टू 8 पीएम एम सन्डे अप्रिल सेवेंथ आप इट्स अ फंड रेजर यू कैन कम देयर एंड सपोर्ट आवर रेडियो स्टेशन यू आर वेरी वेलकम एंड यू कैन मीट ऑल ऑफ अस्टेयर एक दूसरा अनाउंसमेंट जो है इट्स फ्राम श्री गणेश टेम्पल Uh, they are uh, organizing Discover India Camp from July ट्वेंटी to July जुलाई It will be विल बी नाइन ए एम टू फोर पी एम और uh, अगर आप उसके पहले या आपके बच्चे उसके बाद तक रुकते हैं तो वहाँ चाइल्ड केयर की फ्री सुविधा उपलब्ध रहेगी आपके लिए आपको उसके बारे में जो भी जानकारी चाहिए इट्स उनका ई मेल है डिस्कवर इंडिया नेशनल एट ऑन साइट रजिस्ट्रेशंस होंगे लास्ट संडे ऑफ अप्रैल उनकी टी शर्ट डिज़ाइन की प्रतियोगिता चल रही है आप उसमें हिस्सा ले सकते हैं और उसी दिन उसको अपने ओरिजिनल डिज़ाइन को फ्रंट डेस्क पर सबमिट कर सकते हैं तो ये था कम्युनिटी अनाउंसमेंट श्री गणेशा टेम्पल की तरफ से और आज आप सुन रहे हैं देसी जायका में पूजा के साथ कहानी आ, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर दंपति डॉक्टर रविन्द्र कोहले और उनकी पत्नी की और बात चली पत्नी की तो हम अभी ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि कैसे उन्हें मिली अपनी परफेक्ट जीवन संगनी तो मैंने जैसे बताया कि ऑलमोस्ट सौ से ज़्यादा लोग और लड़कियों से रिजेक्शन होने के बाद डॉक्टर स्मिता जिनकी अपनी एक बड़ी फ्लरिशिंग सी प्रैक्टिस चल रही थी नागपुर में वो होम्योपैथ और आयुर्वेद की डॉक्टर थी तो वहाँ पर उन्होंने जब डॉक्टर रविंद्र के बारे में सुना और वो उनसे मिली तो शी सेड यस एंड विद ऑल द शर्तें उन उन्होंने पूरा सब कुछ मंजूर किया और अपनी शहर की ज़िंदगी छोड़कर उनके साथ गांव को जाना और डॉक्टर रविंद्र के लिए ये बोनस था कि उन्हें एक ऐसी जीवन संगनी मिली जो उनके आइडियोलॉजीज़ को तो समझ ही रही है और डॉक्टर भी है तो इससे ज़्यादा मतलब खुशी की बात क्या हो सकती थी लेकिन इस दंपत्ति के लिए गांव में अभी और भी चैलेंजेस वेट कर रहे थे वो क्या थे उसके बारे में बात करेंगे पर पहले डॉक्टर साहब की खुशी का अंदाज़ा हम इस गाने से लगाते हैं कब ऐसा मैंने सोचा था आथा छन छन जी धरेसी वाकई में डॉक्टर रविंद्र कोहले को स्मिता डॉक्टर स्मिता के रूप में बिल्कुल वैसी ही जीवन संगिनी मिली जैसा उन्होंने सोचा था उनकी जो ये चार इम्पॉर्टेंट कहनी चाहिए इम्पॉर्टेंट शर्तें थीं डॉक्टर साहब के लिए बिकॉज़ उनको उस इन्वायरमेंट में रहना था उनको माना और उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार ये गाना चांद सी महबूबा यह था 1965 के की फिल्म हिमालय की गोद से बोल आनंद बख्शी म्यूजिक कल्याण जी आनंद जी आवाज मुकेश और पर्दे पर मनोज कुमार माला सिन्हा के साथ अब जब डॉक्टर साहब की शादी हो गई डॉक्टर स्मिता कोहले से और ये लोग वापस गांव आए तो इनकी ये लोग तो लो सोच रहे थे कि अब तो दो डॉक्टर हैं और मैं एम करके वापस आया हूँ सारी मुश्किलें खत्म हो गई होंगी लेकिन चैलेंजेस अभी खत्म नहीं हुए थे हुआ यूं कि पहले डॉक्टर रविन्द्र कोले तो दो साल गांव वालों के साथ रह चुके थे और गांव वाले उन पर विश्वास करने लग गए थे आसपास के गांव वाले भी तो उनको तो वापस अपना लिया लेकिन डॉक्टर स्मिता कोले जो अपने आप में एक फेमिनिस्ट कहना चाहिए नारी अधिकारों के लिए लड़ने वाली कहना चाहिए थोड़े आधुनिक और खुले विचारों की कहना चाहिए उनके स्ट्रोंग जो व्यक्तित्व था उनका जो आ, परसोना था उसको वो लोग ऐसा नहीं कि वो बड़ा सज के रहती थी या कुछ ऐसा करती थी पर वो एक मुखर और स्ट्रांग पर्सनालिटी की महिला थी तो उनको वो जो रूढ़ीवादी गांव वाले थे वो बहुत ज़्यादा अपना नहीं पा रहे थे तो एक हल्का सा डिस्कनेक्ट सा चल रहा था जो मतलब सबके लिए थोड़ा इनकन्वीनियन था तो उसी बीच एक घटना ये घटी कि जब डॉक्टर स्मिता प्रेग्नेंट थी और उनकी उनका पहली डिलीवरी उनकी होने वाली थी डॉक्टर कोले ने डिसाइड किया कि वो डिलीवरी खुद करेंगे जैसे सिंपल वैसे अपन सभी गांव वालों की करते हैं बट कुछ कॉम्प्लीकेशन के चलते जो बच्चा था उस वो इन्फेक्टेड हो गया मैनजाइटिस निमोनिया स्टेप्तसीमिया और बाकियों ने मतलब उनके फ्रेंड्स और सब ने सलाह दी कि बच्चे को आप शहर ले जाएँ और वहाँ जाकर इलाज कराएँ डॉक्टर कोहले ने आप समझ सकते हैं कि ये उस वक्त कितना कठिन डिसीज़न रहा होगा आपका पहला बच्चा आप एक डॉक्टर हैं अगर आप बाहर जाते हैं अपने बच्चे को लेकर तो किस तरह की आप संदेश दे रहे हैं या कर रहे हैं तो ये एक बड़ा पशुपेश की स्थिति थी और डॉक्टर कोहले ने ये निर्णय अपनी पत्नी के ऊपर जो माँ भी थी उनके ऊपर छोड़ा कि अगर वो जाना चाहती हैं तो हम चलेंगे लेकिन इसी के साथ ही उन्होंने मन में यह निश्चय कर लिया कि अगर आज हम अपने बच्चे को लेकर शहर की तरफ भागेंगे तो फिर शायद मैं वापस गांव वालों को मुंह नहीं दिखा पाऊंगा इतना कठिन वक्त इस तरह का डिसीजन एक माँ के ऊपर एक डॉक्टर के ऊपर किस चीज को वो ऊपर रखेंगे कैसे वो इस बारे में निर्णय लेंगे जरा सोचिए आप उन एहसासों को मैं आपको सुनवाती हूं एक छोटी सी प्रेयर जो आपको शायद ये एहसास कराए कि कितना मुश्किल होता होगा एक ऐसी जगह पे फंसकर सही गलत का निर्णय लेना सुनिए तेरे बंदे हम मैं यहाँ बैठकर उस वक्त की कल्पना कर रही हूँ जब एक माँ जो एक डॉक्टर है और एक माँ भी है उसे अपने बच्चे की जिंदगी के लिए किस तरह का निर्णय लेना है कितना कठिन हुआ होगा वो पल लेकिन डॉक्टर स्मिता उन्होंने डिसाइड किया कि वो वहीं रहेंगी गांव में और उनके बच्चे को भी बिल्कुल उसी तरह से मेडिकल अटेंशन मिलेगी जैसे बाकी गांव के बच्चों को मिलती है और भगवान की कृपा से वो बच्चा आ, वहीं डॉक्टर दोनों हस्बैंड वाइफ़ डॉक्टर ने मिल अपने बच्चे की का इलाज किया जो दवाइयां उपलब्ध थीं जो सुविधाएं उपलब्ध थीं उसी में और उनके बच्चे को ऊपर वाले ने सेहत अता करी वो अच्छा हो गया और इस इंसिडेंट के बाद डॉक्टर स्मिता कोहले को गांव वालों की एक अलग ही रिस्पेक्ट मिली मतलब आ, कहना चाहिए कि इस इंसिडेंट के बाद उन्होंने उनको पूरी तरह से अपना लिया सो so, ये गाना जो अभी हमने सुना ए मालिक तेरे बंदे हम ये था 1957 की फिल्म दो आँखें बारह हाथ से भरत व्यास जी के बोल थे बोल बिल्कुल दिल में उतरने वाले संगीत वसंत देसाई का आवाज़ लता मंगेशकर की और पर्दे पर संध्या तो जब अब दोनों डॉक्टर दंपत्ति को वहाँ पे सब लोगों ने अपना लिया और ये जो दवाइयों का और डॉक्टर का देखने दिखाने का सिलसिला था काफ़ी कुछ स्मूथ चलने लगा तो अब लोग उनके पास और और तरीके की, की भी समस्याएं लेके आने लगे मतलब और किस तरह की तो समस्याएं ऐसी कि अब भाई डॉक्टर साहब ने आ, सेहत एहत पक्का तो काम देख लिया है तो अब लोग पूछने आने लगे कि अपने जानवरों की समस्या लेकर कि डॉक्टर साहब इसको ऐसा हो रहा है उन्हें लगता था कि ये डॉक्टर दंपत्ति हर तरह की समस्याओं को हल कर सकते हैं अपनी जानवरों की समस्या और अपनी खे खेती खलिहानों की समस्या फसल की समस्या तो इस चीज़ से निपटने के लिए अगेन आप अभी तक की कहानी में हमने देखा कि डॉक्टर कोले कभी भी हार मान के रुकने वालों में से तो थे नहीं तो उन्होंने कहा ठीक है उन्होंने गांव को जब अपने परिवार की तरह अपना ही लिया था तो यू विल बी अमेज टू नो कि वो अपने एक डॉक्टर कोले अपने एक जो दूसरे दोस्त के पास गए जो वेटरनरी डॉक्टर था और उनसे जाके उन्होंने एनाटॉमी ऑफ एनिमल्स समझी और उसको आ, देखा कि कैसे बेसिक इलाज किया जा सकता है जानवरों का और जैसे लोग उनके पास खेती की समस्या लेकर आते थे तो डॉक्टर साहब ने पंजाब राव कृषि विद्यापीठ अकोला से एग्रीकल्चर में एक डिग्री हासिल की ताकि वो गांव वालों की मदद कर पाए अपने फसल रिलेटेड प्रॉब्लम्स में क्योंकि दोनों डॉक्टर दम्पत्ति को ये लगता था कि जितने भी एन हैं स, ये स्कीम्स चलती हैं वो समस्या की जड़ तक नहीं जाते हैं समस्या की जड़ है गरीबी और बेरोज़गारी और ये लोग सब सिर्फ़ उन्हें मुफ्त चीज़ें देकर थोड़ी सी एड देकर निकल जाते हैं तो ये दोनों डॉक्टर्स डॉक्टर रविंद्र और डॉक्टर स्मिता ने कोशिश की कि वो कुछ ऐसा रेवोल्यूशन पैदा करें और कुछ ऐसी तकनीकें गांव वालों को सिखाएं ताकि उनकी ग़रीबी और बेरोज़गारी को संभाला जा सके और उन्होंने क्या किया और उनके परिवार ने क्या किया गांव के लिए मैं बताती हूँ इस गाने के बाद सुनिए हीं दूर जब दिन ढल जाए सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए मेरे रियालों के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए दीप जलाए कहीं दूर जब पी भग जाए सांझ की दुल्हन बदल चुराए चुपके से आए इसी तरह कुछ सपनों के दिए जल रहे थे गांव वालों के मन में क्योंकि दोनों डॉक्टर दंपत्ति उनकी हर तरह की परेशानियों को अपनी परेशानी समझकर उसका हल ढूंढ रहे थे इसी तरह के एक प्रयास में उन्होंने कंजर्वेशन ऑफ़ फॉरेस्ट इस पर ध्यान देना शुरू किया देवर कीपिंग ट्रैक ऑफ़ द इन्वायरमेंटल साइकिल्स कि हर चार साल के बीच में कैसे अंतर आते हैं और देवर काइंड आर एबल टू प्रडिक्ट किस साल बाढ़ आने वाली है किस साल सूखा पड़ने वाला है सो इट हेल्प्ड द उस गाँव उस तरफ के लोगों को किसानों को कि कैसे वो अपनी फसल प्लान करें और बाकी चीज़ों का ध्यान रखें और एक बहुत बड़ी चीज़ इन्होंने शुरू की पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम उन्होंने इस बात को दे मेक श्योर कि देर वॉज इनफ फ़ फ़ फ़ फ़ फ़ूड फॉर एवरी वन एट द टाइम ऑफ फ्लड्स और अगर सूखा पड़ता है तो एंड दिस मेड मेल घाट अ सुसाइड फ्री जोन फॉर फार्मर्स इट वॉज़ बिग वो एरिया इतना ज़्यादा um, परेशानियों से तंगालियों से परेशान था कि जब मतलब वहाँ पे सुसाइड कि, किसानों की आत्महत्या बहुत आम बात थी घर के घर बर्बाद हो जाया करते थे और इस तरह की जो चीज़ें इस डॉक्टर दंपति ने की इससे उस मेल घाट एरिया को सुसाइड फ्री जोन होना इट्स अ ह्यूज थिंग और सिर्फ यही नहीं डॉक्टर के इन डॉक्टर साहब डॉक्टर दंपति के बड़े बेटे उन्होंने किसानी फार्मिंग को अपना प्रोफेशन बनाया ही इज़ फार्मिंग देयर और लोगों को उनको उसके बारे में सिखाना उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें बताना उनको हेल्प करना ही इज़ देअर और उनका छोटा बेटा जो गांव में एक सर्जन की बड़ी कमी थी ही इज़ डूइंग हीज़ एम बी बी एस एंड कमिंग बैक एज अ सर्जन टू हेल्प गाँव वालों के लिए तो आपने देखा मैं सल्यूट करती हूँ इस डॉक्टर कपल को जिन्होंने मतलब वॉक द वॉक कहने से भी ऊपर कुछ काम किया है इतनी सुख सुविधा को छोड़कर अपनी पूरी जिंदगी और सिर्फ अपनी नहीं पूरे परिवार अपने पूरे परिवार को इस ढंग से आ, किया और किस तरह के कि उन्होंने त्याग किए होंगे ये मतलब बहुत बहुत मेरे मन में उनके लिए सम्मान जगता है सोच के और दे आर एक्चुअली रियल हकदार ऑफ दैट पद्मश्री पुरस्कार सो एक बार फिर मेरा सल्यूट डॉक्टर रविंद्र कोले और डॉक्टर स्मिता कोले को चलते चलते एक लास्ट गाना आपके लिए उम्मीद करती हूँ आपको कार्यक्रम पसंद आया होगा मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा पूजा का नमस्कार अब मुझे इजाज़त दीजिए और आपको छोड़ के जाती हूँ इस गाने के साथ सुनिए तेरे भैया तब सुखमायो रे रंग जीवन में नया लायो ओ, ओ, दुख भरे दिन बीते भैया तब सुखमायो रे रंग जीवन में नया आयो रे हो दुख भरे दिन बीते भैया बीते भैया